हारित गीता प्राचीन काल में हारित मुनि ने मुमुक्षु पुरुष के प्रधान कर्तव्यों से संबद्ध जो उपदेश दिए थे उन्हीं का परिचय शरसया पर लेटे पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया था यह वर्णन महाभारत के शांति पर्व में प्राप्त है इसी को हारित गीता कहते हैं इस लघुकाई गीता में मुख्यतः सन्यासी के आचरण एवं कर्तव्यों का वर्णन है इसकी भाषा अत्यंत सरल सुबोध तथा सार गर्भित है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह, प्रकृति से परे जो परम ब्रह्म का अविनाशी परम धाम है उसे कैसा स्वभाव किस तरह के आचरण कैसी विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है भीष्म जी ने कहा राजन जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर मिताहारी और जितेंद्रीय होता है वह उस प्रकृति से परे परम ब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है उसे प्राप्त कर लेता है युधिष्ठिर, पूर्व काल में हारित मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं उसे सुनो मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मनोवृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो अपने घर से निकलकर सन्यास ग्रहण कर ले न नेत्र से न मन से और न वाणी से ही वह दूसरे के दोष देखे सोचे या कहे किसी के सामने या परोक्ष में पराय दोष की चर्चा कहीं ना करे समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करे किसी को भी पीड़ा न दे सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता न करे यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे निंदा या कटु वचन सुनाए तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले किसी के प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले गांव या जन समुदाय में दाए बाएं न करें, किसी का पक्ष विपक्ष न करें, तथा भिक्षा वृत्ति को छोड़कर किसी के यहां पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए न जाएं। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करे बदले में स्वयं भी वैसा ही न करें और न मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे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 भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए भरपेट भोजन मिल जाए इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए यदि भिक्षा न मिले तो उससे मन में पीड़ा का अनुभव न करे और मिल जाए तो उसके कारण वह हर्षित न हो साधारण लौकिक लाभ की इच्छा न करे जहां विशेष आदर एवं पूजा होती हो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 प्रणव आदि का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे भौतिक देह, आदि सभी नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं यह सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निह स्पृह तथा समादर्शी हो जाता है पके अर्थात रोटी भात आदि और कच्चे अर्थात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 दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार न उत्पन्न करे प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए सन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है सन्यासी को महामनस्वी सब प्रकार से जितेंद्रीय सब ओर से असंग सौम्य मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्र चित्त होना चाहिए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 परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है हारित मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है जो पुरुष सबको दान देकर घर से निकल जाता है उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अनंत परमात्मा पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है